नवम मंत्र से ग्यारहवें मंत्र तक तीन मंत्र हैं उक्त अर्थ का ही उपसंहार में संक्षेप से कथन करने वाले तो जो नवम मंत्र था उसमें बताया गया पूर्व में विस्तार से वर्णित पराविद्या के विषय परब्रह्म का स्वरूप पहले विस्तार से बता उपसंहार में संक्षेप से बताया तो उसमें ब्रह्म का एक विशेषण आया नौ मंत्र में ज्योतिषां ज्योति ही और ज्योतिषाम ज्योति ही इस विशेषण से बताया गया कि ब्रह्म स्वयं प्रकाश है तो ब्रह्म की स्वयं प्रकाशता को स्पष्ट करने के लिए यह दशम मंत्र है। नवम मंत्रस्थ ज्योति शाम ज्योति इस विशेषण के द्वारा ब्रह्म को जो स्वयं ज्योति करके कहा गया स्वयं प्रकाश करके कहा गया उसका उपपादन इस मंत्र में हो रहा है दशम मंत्र में इसलिए दशम मंत्र के अवतरण में भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि कथन त्योतिषाम तत ज्योति तत् यानी परा विद्या का विषय भूत ब्रह्म विरज और निष्कल शुभ्र ब्रह्म ज्योतियों का ज्योति यानि स्वयं प्रकाश कैसे है इस प्रकार की आकांक्षा को शांत करने के लिए भगवान भाष्यकार कहते हैं उच्चते यानी श्रुतिया ब्रह्मण स्वयं ज्योतिष्व उच्चते श्रुति के द्वारा ब्रह्म के स्वयं ज्योतिष का प्रतिपादन किया जाता है तो ये दशम मंत्र है न्र सूर्यो भाति न चंद्रता ने विद्युत भाति तस्य भातमुभाति सर्वमिदं विभाति त्र सूर्यो न भाति तो त्र ये तत्त शब्द से त्रल प्रत्यय हुआ सप्तम तस सप्तम्यंत का विग्रह और तस् इसमें जो तत्शब्द में सप्तमी है वह सप्तमी विभक्ति के कई अर्थ होते हैं उसमें विषय अर्थ में भी सप्तमी होती है निमित्त अर्थ में और सामिप्य अर्थ में अधिकरण अर्थ में तो यहाँ पर विषय अर्थ में सप्तमीय तो तस्म का अर्थ निकलेगा तद विषयक सप्तमी का अर्थ होगा विषय और तद ये सर्वनाम है वह परामर्शक होगा अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व मंत्र में चर्चित जो ब्रह्म है रज निष्कल शुभ्र स्वयं ज्योति ब्रह्म ये शब्द का अर्थ निकलेगा और सप्तमी बताएगी उसमें विषयता तो तस्मिन का अर्थ निकलेगा ब्रह्म विषयक यानी ब्रह्म है विषय जिस ज्ञान का जिसका उसे ब्रह्म विषय कहेंगे तो किसका विषय होगा तो भाधातु का अर्थभूत जो दीप्ति है प्रकाश है उसका विषय ब्रह्म को सप्तमी बताएगी और न निषेध करेगा भाति में भा धातु का अर्थभूत जो भान उसके विषयता को बताएगी सप्तमी विभक्ति और किस में तो अपने प्रकृति के अर्थ में सप्तमी विभक्ति एक प्रत्यय है उसकी प्रकृति है तत्शब्द उसका अर्थ है ब्रह्म इसलिए ब्रह्म में भान की विषयता ये तस्मिन का अर्थ निकलेगा तत्र का अर्थ निकलेगा और न कहेगा नहीं है कि तत्र न भाती यानि न प्रकाश ये थी। ब्रह्म विषयक भान यानि प्रकाश नहीं करता है कौन नहीं करता है भाति में ती प्रत्यय कर्ताथ में होने से भाकारर्थ है ज्ञान और ती प्रत्यय का अर्थ निकलेगा कर्ता तो प्रकाश का कर्ता नहीं बनता कौन नहीं बनता तो सूर्य तत् सूर्यो न भाति का अर्थ निकलेगा ब्रह्म विषयक प्रकाश सूर्य नहीं करता है जगत विषयक प्रकाश तो सूर्य करता है जिस वस्तु का वह प्रकाशक बनेगा माना जाएगा सूर्य ने उस वस्तु विषयक प्रकाश कर दिया उस वस्तु का ज्ञान करा दिया उस वस्तु को ज्ञापित कर दिया तो सूर्य प्रकाश में ब्रह्म को नहीं देखा जा सकता जैसे घट आदि अनात्म वस्तुओं को सूर्य प्रकाश में देखते हैं ऐसे ब्रह्म को देखने के लिए हजारों सूर्य भी एक साथ उदित हो और उनका प्रकाश एक साथ एकत्रित हो जाए तो भी ब्रह्म उस प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता ये न तत्र सूर्यो भाति का अर्थ निकलेगा सूर्य जो प्रकृष्ट प्रकाश पुंज है सूर्य वह भी समस्त जगत का अवभास सामर्थ्य रखता है समस्त जगत को प्रकाशित करने का सामर्थ्य रखने वाला सूर्य भी इस प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करता तो न तूर्योभाति यदि सूर्य प्रकाशित करेगा तो प्रकाश्यता ब्रह्म में माननी पड़ेगी तो ज्योतिष्याम ज्योति से बताई गई जो स्व प्रकाशता है वो स्वयं प्रकाश करके कहा गया वो स्वयं प्रकाशता नहीं रह पाएगी ना उसका विरोध होगा इसलिए ज्योतिष्याम ज्योति के द्वारा बताई गई स्वयं प्रकाशता को ब्रह्म के स्पष्ट करने के लिए ये कहा जा रहा है कि जगत के अवभाषक के रूप में प्रसिद्ध जो पूर्व मंत्र में ज्योतिषाम षष्ट्यंत पद से ग्राह्य जगत के प्रकाशक तत्व हैं सूर्य चंद्रमा अग्नि विद्युत आदि इन में से किसी भी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता ब्रह्म इसलिए पर प्रकाशता का निषेध होगा और इसका अर्थ है कि वह प्रकाशित ही नहीं होता ये जो शंका होगी उसका निराकरण करने के लिए तृतीय पाद है कि तमे व अनुभाति अनुभावम इसमें तमे भांतम यह विशेषण बता रहा है कि वह भास रहा है भासमान है दूसरों से भाषित नहीं होता जो भाषकत्व रूपेण जगत में प्रसिद्ध है उनमें से किसी से भी भाषित नहीं होता लेकिन भाष रहा तो फिर किससे भाषित होगा अपने से ही इसलिए भानते विशेषण बता रहा है अन्वय मुख से स्वयं प्रकाशता और पर प्रकाशता का निषेध करके व्यतिरिक मुख से एक प्रकार से स्वयं प्रकाशता का ही किया जा रहा है पूर्वार्ध में भी समर्थन ब्रह्मा के तो न तत्र सूर्यो भाति तो कहा चंद्र तारे उनका प्रकाश थोड़ा शीतल है इसलिए वह प्रकाशित करेंगे कहते तत्र चंद्र तारकम न भाती ऐसा अनुय करना चंद्रमा और तारे भी नहीं प्रकाशित कर पाते इस ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर पाते न तत्र सूर्यो भाती न चंद्र तारकम ईमा विद्युत न भांति तो विद्युत यानि आकाश में चमकने वाली जो बिजली वह अनेकों विद्युत भी बिजलियाँ भी ब्रह्म को न भांति अने न भाषयती अंतर्भावित तो न्य है का मतलब भाति है भाषयती भांति कार्थ निकलेगा भाषयती और न जुड़ेगा उनके साथ तो न भाषयती सूर्य न भाषयती चंद्रताक इमा विद्युत तत्र न भांति न भासि का अर्थ है ब्रह्म विषयक प्रकाश जगत में प्रकाशक रूपेण प्रसिद्ध जो ये सब हैं ये नहीं कर पाते तो कू तो यम अग्नि तो अयम अग्नि यानी हम लोगों को गृहित होने वाला जो यह भौतिक अग्नि है वह कैसे पार्थिव अग्नि ग्रहण कर पाएगा ब्रह्म का तो कुतः शब्द आक्षेपार्थ में है उत्तर मिलेगा कि किसी भी प्रकार से अग्नि से तो ब्रह्म प्रकाशित हो ही नहीं सकता अग्नि से भी अधिक प्रकाशकत्वन रूपेण प्रसिद्ध विद्युत चंद्रमा और सूर्यादि से भी प्रकाशित नहीं हो रहा तो यह अल्प प्रकाश जो अग्नि है वह कैसे ब्रह्म को प्रकाशित करेगा का अर्थ है अग्नि से भी प्रकाशित नहीं होता तो जो भी जगत में प्रकाशकत्विन रूपेण प्रसिद्ध है उनमें से किसी से भी वह प्रकाशित नहीं हो रहा है यह अर्थ निकला पूर्वार्ध का अर्थात पर प्रकाश्यता पूर्वाध कहता है ब्रह्म में नहीं है तो फिर वह प्रकाश प्रकाशक सूर्यादि से प्रकाशित नहीं हो रहा है तो होगा ही नहीं यदि है तो भाजता तो कहता है ऐसी बात नहीं है जो जो हैं घटादि पूर्व पक्षी कहते हैं वे वे सूर्यादि से प्रकाशित हैं ऐसे ब्रह्म होता तो घटादि के तरह सूर्यादि से प्रकाशित होता इसलिए ब्रह्म ही नहीं ऐसा ब्रह्मनास्तित्ववादि यदि शंका करें तो श्रुति कह रही है इस मंत्र के तृतीय पाद के प्रारंभ में कि तमें वह भांतम वह भान्त है आत्मा परमात्मा प्रत्येक भिन्न परमात्मा तम शब्द से लीजिए और वह भान्त है का अर्थ है भास रहा है लट के स्थान पर क्षत्रिय आदि होकर के भान्त शब्द बना वर्तमान यानी इस समय भी भास रहा है और वह हमेशा भासता ही रहता है उसका स्वरूप ही है भाषना भाषमानता इसलिए वर्तमानता वर्तमान काल बताने के लिए लट प्रत्यय का प्रयोग किया लट के स्थान पर क्षत्रि करके भांत यानी भास रहा है कि दूसरे से भाषित नहीं हो रहा है और तब भी भाषरा का अर्थ स्वयं प्रकाश इसलिए भानतम का अर्थ है अपने आप भास रहा है और अनु उपपद रहते हुए ये द्वितीय हुई है और सर्वम अनुभा अनुभा का करता है सर्वम भांतम तम अनु सर्व भाति ऐसा अनुय करिए तो वह स्वयं भाषरा हैं और फिर भाषित होने वाला जो यह जगत है सर्व शब्द से लोक में व्यवहार अवस्था में भाषक तथा भाष्य के रूप में प्रसिद्ध जो जगत है उसे लेना सर्वम शब्द से सर्व यह सर्वनाम है ना? वह परामर्शक है। व्यवहार अवस्था में जगत में दो प्रकार के पदार्थ प्रसिद्ध हैं भाष्य घटादी भाष्यूपेण प्रसिद्ध है और आदिदी भाषक प्रसिद्ध है तो प्रकाशक तथा रूपेन प्रकाश प्रसिद्धजो तथा घटादि समस्त जगत है वह हुआ सर्वदार्थ और वह भाति यानी भासरा है। सूर्यादि प्रकाशकत्व रूपेण भास रहे हैं घट आदि प्रकाश्यवे नूपेण भाँस रहे हैं लेकिन कब तो अनु अनुभाति अनु का है पश्चात अनंतर बाद में बाद में भासते हैं पहले नहीं किसके बाद में भासते हैं तो ब्रह्म के भाषण के बाद भाषते हैं ब्रह्म भाषण के पश्चात ये अनु का अर्थ हैं इसलिए भानतम तम अनु यानि भासमान ब्रह्म के पश्चात यानि ब्रह्म भास रहा है ब्रह्म का भान हो रहा है अपने आप स्वयं से ही और फिर प्रकाशकिन सूर्य भाषा है प्रकाशत्पेण घटादिभासारो तो अनु अणु इद भाति तो जैसे जिसके भान के पश्चात तो बाकी का भान हो रहा है प्रकाशकत्व रूपेण तथा तो प्रकाशत्व रूपेण तो माना जाता है उनमें भास जो है भासमानता वो स्वतः नहीं है जिसके भान के पश्चात बाकी का भान हो रहा है उनमें भासमानता तन्निमित्तक है उसके भान निमित्तक है इसे दिखाया जा रहा है चतुर्थ पद में भाषा, सर्विद विभाती तो तस्य सर्वनाम प्रकृत ज्योतिषाम ज्योतिष शब्द से बताए गए ब्रह्म का परामर्शक है तो ते ब्रह्मण एव भाषा यानी स्वरूभूत भान से चेतन प्रकाश से तो तस् भाषा में षष्ठी राहो सिरह के तरह अभेदर्थ में है आनंदम ब्रह्मण विद्वान में जैसे ब्रह्मण में ष्टी है वह ब्रह्म का आनंद ऐसा संबंध दिखाने के लिए नहीं है आनंद में और ब्रह्म में संबंध है ऐसा संबंधार्थक सृष्टि मानेंगे तो आनंद ब्रह्म से अलग होगा ब्रह्म आनंद से अलग हो जाएगा इसलिए ब्रह्मण आनंदम विद्वान का अर्थ ब्रह्म के आनंद को जानने वाला ऐसा नहीं तो आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानने वाला मय के रूप में आनंद स्वरूप ब्रह्म का जिसे आत्म रूप से ज्ञान होता है उसे तैतरीय श्रुति कहती है न विभेति कुतश्चन उसके भय का कोई भी निमित्त न होने से भय के हेतुत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो जगत में हैं उनमें से किसी भी भय हेतु से वह डरता नहीं है भयभीत नहीं होता आनंद स्वरूप ब्रह्म का को मैं के रूप में जानने वाला तो वहाँ पर आनंदम ब्रह्मणों में षष्टि जैसे अभेद अर्थ में है ऐसे राहो सिरह या राहु का सिर ऐसा अर्थ नहीं एक ही दैत्य राहु नामक जो था देवताओं की पंक्ति में बैठ करके अमृत पी रहा था और फिर मोहिनी रूपधारी विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर अच्छेदन किया लेकिन अमृत गले में भी और धड़ में भी गया था ना इसलिए एक के दो तो हो गए दोनों जीवित रहे उनको नवग्रहों में से एक को श को राहु नाम दिया जो मूलतः नाम था राहु नाम का ग्रह हुआ और धड़ को केतु नाम का तो एक ही राहु के दो रूप बन गए ना तो जो शिर हैं वही राहु हैं नव ग्रहों में राहु का शिर ऐसा नहीं राहु शिर ही राहु है ऐसे आनंद ही ब्रह्म है ऐसे यहाँ पर तस्य भाषा। इसमें तस्य यानी ब्रह्मणा भाषा इसमें भाष शब्द हैं सकारांत भान का परामर्शक तृतीया है ये भाषा तृतीया का एक वचन है तो भाष सकारांत शब्द हैं भास यानी प्रकाश भाष धातु हैं हाँ भास धातु प्रकाश अर्थ में दीप्ति अर्थ में भा दीप्ति भी हैं भाष धातु भी हैं तो भाषा तस्य भाषा इसमें तस्टि है अभेद अर्थ में का मतलब भाष स्वरूप जो ब्रह्म ब्रह्म का स्वरूप स्वरूपभूत जो भास उसी ब्रह्म के स्वरूप भाष से ईदम सर्व विभाति ईदम सर्व शब्द से विविध प्रकार का जगत लेना और विभाति का अर्थ है विविधम भाति विभाति विविध रूप से प्रकाशित हो रहा है कोई प्रकाश्य रूप से तो कोई प्रकाशक के रूप से तो कोई घटाधि रूप से कोई चेतन रूप से तो कोई व्यवहार अवस्था में चेतन रूप से तो कोई जड़ रूप से कोई स्थावर रूप से कोई जंगम रूप से ऐसे विलक्षण विलक्षण रूप से भास रहा है ना इसलिए विभाति यानी विविधम भाति विविधम भाती का करता है यह जगत इदम सर्वम शब्द से कराया वह विकार रूप है कार्य रूप है तो जैसे रज्जु का विवर्त विकार सर्पादि तो विवर्त रूप से रज्जु विभाती है स्वरूपे तो भाती है एक रूप से ही रज्जु तूपेण ही दिखती है और विवर्त रूप से तो विभाती यानी विविधम भाती। अनेकों प्रकार की दिखती हैं किसी को सर्प के संस्कार से संस्कारित बुद्धि वाले को सर्प रूप से दिखती हैं माला के संस्कार से संस्कारित बुद्धि वाले को माला है। को को दिखती है किसी को तो भू रेखा के संस्कार से संस्कारित को भू रेखा दिखती है को प्रकार से दिखती है ना वह जो भाषित होने वाला विविध रूप है विषय के विविधता को लेकर के भान में विविधता होती है और विषय यदि एक रूप है तो भान भी एक रूप ही रहेगा ब्रह्म एक रस है इसलिए ब्रह्म का तो एकाकार ही ज्ञान रहेगा तो इसलिए उसे तो कहा भांत यानी भास रहा है भांति भांत का होता है भाति और जगत विभाति जगत है ब्रह्म का विवर्त जैसे रस्सी का विवर्त है रजवादि तो रजवादी सर्प आदि रस्सी का विवर्त है और स्वरूप है रजुत्व तो रजुत्व रूप से तो भाति अवसरपादी रूप से विभाती ऐसे ब्रह्म रूप से यानी अध्यस्थ रूप से विवर्त रूप से जगत रूप से विभाती और स्वरूप से भाती इसलिए भांतम लिखा वहां भी नहीं लगा विभांतम नहीं क्योंकि वो तो स्वरूप है ब्रह्म का वो एक रूप है वो हमेशा एकाकार रूप से ही भासता है प्रज्ञान घन के रूप से ही निर्विकार चेतन के रूप में ही वह सुरित होता रहता है और उसका विवर्त जो का कार्यात्मक जगत है स्वरूप है ब्रह्म का ही विवर्त वो को प्रकार का है विविध है इसलिए विभाति तो तस लेकिन वो जो भाषणा है विविध प्रकार का रूप विकार का जगत का वह अपने विवर्त वी, कारण के तरह स्वरूपत ही भाषणा है कह नहीं तस्य भाषा भाषा में तृतीय है अर्थ में करण अर्थ में कि जगत का जो विविध रूप से भान हो रहा है उसका साधन है यह ब्रह्म का स्वरूभूत ज्ञान ब्रह्म का स्वरूपूत ज्ञान उसे जगत को जगत के रूप में भाषित कर रहा है अधिष्ठान से ही स्फुर हो रहा है जगत अपने अपने नाम रूप रूपात्मक जो स्वरूप है उनका आत्मा है वो आत्मलाभ प्राप्त कर रहा है वो किससे तो तस्य भाषा ब्रह्म के स्वरूप भूत भान से जगत को आत्मलाभ प्राप्त हो रहा है अपने अपने नाम रूप से घटादी पदार्थ सूर्यादी पदार्थ भाषित हो रहे हैं। इसलिए इदम सर्व यानी सूर्यादि समस्त जगत तस्यानी ब्रह्मण ये भाषा यानी स्वरूपूते प्रकाशेन भाति विभाति विविध यानी स्वस्वस्व भाषते अपने अपने स्वरूप से भाषित होता है तो ब्रह्म अन्य अनवभाष्य है और मात्र का अवभाषक है वह स्वयं प्रकाश है जैसे दहाकत्व अग्नि को किसी से भी प्राप्त नहीं होता और अग्नि से अतिरिक्त जो अयोगोलक आदि में दहाकत्व है अयोदहती इत्यादि में अयोलक आदि में दाहकत्व स्वतः नहीं है स्वतः दाहक अग्नि अग्निके संपर्क से है का दाहक दाहक अग्नि का सानिध्य आयोगोलकों में दाहकत्व का संपादक है यदि अग्नि का सानिध्य न मिले तो लोहे का गोला जलाएगा नहीं जल जलाएगा नहीं और अग्नि को जलाने के लिए किसके सन, सन्निधि में रहना पड़ेगा प्रश्न समझ में आया कि नहीं अग्नि को दाहक बनने के लिए किसके सन्निधि में रहना पड़ेगा किसी के भी उसमें दाहकत्व तो होता है और आयोगोलक को दाहक बनने के लिए स्वतः दाहक जो अग्नि है उसका सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा उसके सन्निधि में रहेगा तो दाहक बनता है और अग्नि का सानिध्य हट गया तो आयोगोलक में दाहकत्व तो नहीं है तो जैसे अग्नि में स्वतः दाहकत्व तो है अन्य निमित्तक न होने से और अन्य में अग्नि निमित्तक ही दाहकत्व होने से अग्नि अग्निस्वत दाहक है ऐसे ब्रह्म भाष रहा किसकी सन्निधि में भाष रहा किसी के भी नहीं अपने आप भाष रहा अपने स्वरूप से भास रहा वो भान स्वरूप ही है ज्ञान स्वरूप ही है इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये ब्रह्मा का स्वरूप बताया है ना त्रिविध परिच्छेद रहित अबाधित ज्ञान ही ब्रह्म है और उसी अनंत सत्य ज्ञान को यहाँ पर भांत में भाध धातु के अर्थ के रूप में लेना तस्य भाषा में भास शब्द के अर्थ के रूप में लेना उस ब्रह्म का अनंत अबाधित ज्ञान है वो है तस्य भाषा में भास शब्द का अर्थ भान्तव में भाधातु था। का अर्थ वो ब्रह्म का स्वरूपभूत ज्ञान और उसी स्वरूपभूत ज्ञान से सारे जाने जा रहे हैं प्रकाशित हो रहे हैं तो इसलिए ब्रह्म का ज्योतिषाम ज्योतिष्व यानी स्वयं प्रकाशत्व सिद्ध होता है ये यह यहाँ पर कहा गया भाष्य को देखिए न तत्र इसमें तत्र शब्द का अर्थ करते हैं तस्मिन और तस्मिन का भी तस्मिन सर्व नाम है उसका अर्थ करते हैं स्वात्म भूते ब्रह्मणी यानी सबका स्वरूप भूत जो ब्रह्म है अने प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म स्वात्म भूते ब्रह्मणि का अर्थ हुआ प्रत्येक अभिन्ने ब्रह्मणी सप्तमी है विषय अर्थ में सर्वावभाषकोपी सूर्यो न भाती न कानवे भाती के साथ है सबको अवभासित करने वाला घटादि समस्त जड़ जगत को अवभासित करने वाला सूर्य भी ब्रह्म विषयक अवभास नहीं करता है ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करता भात, न भाति का अर्थ करते हैं तद ब्रह्म न प्रकाशयती इतर्थ सर्वाभाषक सूर्य भी ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करता भाति में तो भांति का तो अर्थ होता है प्रकाशित तो न भांति का तो अर्थ हो, होना चाहिए न प्रकाशतें तो न प्रकाशित का अर्थ निकलेगा प्रकाशित नहीं होता तो सूर्य स्वयं प्रकाशित नहीं होता ऐसा अर्थ निकलेगा लेकिन अर्थ किया भाष्कर भगवान ने न प्रकाश यती न प्रकाशित न करके न प्रकाश यती नीच प्रत्यय उपर्वपूर्वक काश धातु से करके प्रकाशी धातु का प्रकाश ये रूप है लटलकार का निजर्थ का प्रयोग किया है निजंत का तो इसलिए यहां अर्थाध्यार है ये समझना तो टीकाकार लिखते हैं कि भाती निजर्थ अध्यार्य व्याख्यातम तो मूल मंत्रस्थ जो भाति क्रियापद है वो नि, निजंत नहीं है अनिजंत हैं तो जो अनिजंत हैं उसका निजंत मान करके अर्थ किया न प्रकाशयति। तो ये निज प्रत्यय का तो मूल में प्रयोग नहीं है लेकिन भाष्यकार कह रहे हैं कि श्रुति का अभिप्राय भांति यह प्रयोग करते समय भाषयती ऐसा निजंत का अभिप्राय रख करके निज का अभिप्राय रख करके भांति शब्द का प्रयोग श्रुति में है इसलिए लोक में भांति का अर्थ जो नीच प्रत्यांत का होता है वह करना होगा तो न प्रकाशयति किया तो इसलिए लिखा कि भाति इति निजर्थ अध्यार्य नी नीच प्रत्यय का जो अर्थ होता है वह अर्थ अध्यार करके प्र न इति ये व्याख्यान किया आगे भाष्य में है सही तस्व भाषा सर्व अनात्मजात प्रकाशयती नू भाति ये जो प्रथम वाक्य हैं इसका अर्थ निकलता है तात्पर्याथ ये निकलता शब्दार्थ तो बता दिया कि सूर्य ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करता ये शब्दार्थ हैं और वा तात्पर्याथ निकलेगा कि सही ही सह स यानी सूर्य तो स ही का अर्थ निकलेगा सूर्यो ही व भाषा इसमें तस्य का अर्थ है ब्रह्म तो तस भाषा का अर्थ निकलेगा ब्रह्मण एव भाषा सर्व अन्य अनात्मजात प्रकाशयति तो सूर्य जो अपने अवभास्य अनात्मा घटादि का अवभास कर रहा है प्रकाश कर रहा है तो अनात्मा घटादि का प्रकाशकत्व जो सूर्य में है वह अपने स्वरूप से प्रकाशित नहीं कर रहा है घटादी को अपितु तस्य एव भाषा यानी ब्रह्मण एव भाषा ब्रह्म से ही घटादी प्रकाशन सामर्थ्यस ब्रह्म की सन्निधि में रह करके प्राप्त करता है सूर्य जैसे अयोगोलक अग्नि की संधि में दाहकत्व सामर्थ्य प्राप्त करके दहन सामर्थ्य प्राप्त करके दाहक बन जाता है ऐसे ब्रह्म के स्वयं प्रकाश ब्रह्म के सन्निधि में सूर्य अपने प्रकाश्य घटादी का प्रकाशन सामर्थ्य प्राप्त करके घटादी को प्रकाशित करता है यह घटादिककाशित यू भाति कात्पर्या का था सी व भाषा अनात्मजा प्रकाशयतीगे न तो स्वतः प्रकाशन सामथ्यम तूर्य सूर्यस्य स्वतः प्रकाशन सामर्थ्यम नास्ति। तो शब्द ब्रह्म का वैलक्षण्य सूर्य में बताता है कि जैसे ब्रह्म में स्वतः प्रकाशन सामर्थ्य है ऐसा सूर्य में स्वतः प्रकाशन सामर्थ्य नहीं है स्वयं प्रकाश तो मात्र एक ही है वह है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म और बाकी जो भी अवभाषक के रूप में दिख रहा है प्रकाशक के रूप में दिख रहा है तो दहाक तो एक ही है अग्नि संसार में जैसे और अग्नि तत्वों से अतिरिक्त यदि कोई दहाक दिखता है तो अग्नि के सन्निति के कारण ऐसे उसे अग्नि का सामर्थ्य प्राप्त होगा अग्नि से दहन सामर्थ्य प्राप्त होगा और धाग बनेगा अयोगोलक आदि ऐसे ब्रह्म से अतिरिक्त सूर्यादि जो अवभासक प्रतीत हो रहे हैं तो उनमें अवभासकत्व स्वतः नहीं है अपितु ब्रह्म के अवभास से अवभासकत्व है, स्वतः नहीं से कहा कि सही ही व भाषा अन्यत सर्वना प्रकाशयती ये नूर्यो भातिवाक्य काका अभिप्रेता आगे है नोत प्रकाशन सामर्थ्यमें न, न चंद्रता इसका अर्थ करते हैं तथा तथा यानी यथा सूर्यो तत्र न ताति तथा अपि तत्र चंद्रता ताती ऐसान्वय करना कि तथा न चंद्रताक और तथा इमा विद्युत न भाति ऐसान्वय करना तो न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति और अयम अग्नि तो जब सूर्य चंद्र तारे और विद्युत भी ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं इनसे प्रकाशित ब्रह्म नहीं हो रहा है तो ये पार्थिव अग्नि ब्रह्म को प्रकाशित कैसे कर पाएगा अनेक किसी भी स्थिति में अग्नि से ब्रह्म प्रकाश्य नहीं है कहते हैं बहुत क्या कहें कि बहु ना यदम जगत भाति तत् तमेव परमेश्वर स्वतो भारूपवात् दीप्यम अनुभाति यानी अनुदीप्य कहते बहुत क्या कहा जाए ये जो कुछ भी सूर्य सूर्यताकादिजगत है सूर्यचंद्र तारकादि जगत है वह तमेव परमेश्वर स्व भारूपवाद भान्तम तो स्वयं प्रकाश रूप होने से वो भास रहा है भांत हैं यानी दिव्यमान है और उसके ये भाषित होने पर दिप्यमान होने पर अनुभाति अनुभा का करता है इदम सर्व जगत यदिदम जगत तद अनुभा वो पश्चात भाषित हो रहा है स्वतः भास्मान ब्रह्म के भान के पश्चात जगत का भान हो रहा पहले ब्रह्म का भान हो रहा उदाहरण से इस बात को समझाते हैं भाष्कर भगवान कि यथा जलोलुक जल जल उन्मुखादि अग्नि संयोगात संयोगा अग्नि अनु दहति न स्वतः तद्वत् तो जैसे जल में भी दहाकत्व प्रतीत होता है जो उष्ण जल हैं गरम जल हैं उबला हुआ जल है उसमें दहाकत्व तो की अनुभूति होती है ना उसमें स्वतः दहाकत्व तो नहीं है अपितु तो दहाक जो अग्नि उसके दहन के पश्चात दहन क्रिया क्रियाकर्ता प्रतीत होता है जल उल्मों को ये सब पुनः तो स्वतः स्वतः जलादि में दाहकत्व तो नहीं दा, स्वतः दाहक अग्नि के सन्निधि से दाहकत्व तो है। ऐसे ही स्वतः प्रकाशमान ब्रह्म के प्रकाश के पश्चात ये सारे प्रकाशित होते हैं इसलिए ब्रह्म प्रकाश निमित्तक प्रकाशकत्व सूर्य चंद्रादि में हैं तद्वत इससे बताया तो तस्व भाषा दीप्त्या दीप्तियाम सूर्यादि सूर्यादिजगत विभाती तो ब्रह्मण एव भाषायने ब्रह्म के ही स्वरूपभूत ज्ञान से इदम सर्व यानी सूर्यादि जगत विभाति यानी अपने अपने प्रकाश को प्रकाशित करता है स्वयं भी ब्रह्म से प्रकाशित होता है और ब्रह्म से अपने प्रकाश्य के प्रकाशन सामर्थ्य को पा करके प्रकाश को भी प्रकाशित करता है प्रकाशक बन जाता है जैसे दहन दहन सामर्थ्य अग्नि से पा करके जल दाह्य हस्त आदि को जलाता है उबले हुए जल में जो भी पड़े शरीर का अंग उसे जलाता है एवम् तदेव ब्रह्म भाति भाष्य वाक्य हैं इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार इसे देखिए कि तस्य भाषा तषा सर्व विभाति इति अस्य ब्रह्मण स्वतो भारूपत् तात्पर्य कथयति यत एवम् तदे ब्रह्म भाति तस्य भाषा सर्वद विभाति ये जो अंतिम पाद है मंत्र का उसका तात्पर्य ब्रह्म के स्व्रकाशता में है ब्रह्म स्वयं प्रकाश है यह दिखाने में तस्य भाषा सर्विद विभाति इस वाक्य का तात्पर्य है इसे बताया जा रहा है यत एवं इत्यादि भाष्य वाक्य से तो भाष्य में है यत एवं एवं में अनुस्वार का वो चिन्ह होना चाहिए जो इसमें नहीं है यत एव ऐसा होना चाहिए एवं तो यत एवं तदेव ब्रह्म भाती च विभाती चीगतेन विविधेन भाषा अतः तस् ब्रह्मणो हैं यत एव जिस कारण से ऐसा है के ही ज्ञान से जगत भी भास रहा है और अपने भाष्य को प्रकाशित कर रहा है ऐसा जिस कारण से हैं अतः तदेव ब्रह्म भाती स तो जिस ब्रह्म के सन्निधि से सूर्यादि भाषित हो रहे हैं वह ब्रह्म भांति यानि स्वयं भाती स्वयं प्रकाश है और विभाति का अर्थ है विविध रूप से भी भास रहा है कार्य रूप से भी अविद्या अवस्था में भास रहा है और कार्य फिर दो प्रकार का एक प्रकाश रूप कार्य घट आदि और प्रकाशक रूप कार्य आदित्य आदित्यादि ये दोनों भी ब्रह्म के विवर्त स्वरूप है और प्रकाशक जो कार्यात्मक तेज हैं सूर्यादि उन्हें भी उनका विवर्त उपादान कारणभूत जो ब्रह्म है उसका सानिध्य प्राप्त होने से उसी के स्वरूपभूत भान से वे प्रकाशकत्व रूपेण प्रकाशित हो रहे हैं और घट आदि के प्रकाशक बन रहे हैं वह ब्रह्मा स्वतः प्रकाशमान है तो इसलिए तदेव ब्रह्म भाती च विभाती च कार्यगतेन विविधेन भाषा तो कार्यगत जो अनेकों प्रकार का भान है उस भान के रूप में भी वही प्रकट हो रहा है अतः तस्य ब्रह्मणो भारूपत्व स्वतो अवभास अवगम्यते तो जैसे अग्नि में स्वतः दाहकत्व है, अन्य निमित्तक नहीं जलादि में अग्नि निमित्तक दाहकत्व हैं ऐसे जिस ब्रह्म निमित्तक भासकत्व, सूर्यादि में है उस ब्रह्म में भारूपत्व स्वतः है स्वयं भाषमान है नहीं स्वतो स्वतः विद्यमान नहीं स्वतः अविद्यम भाषणम अन्य करतुम शक्नोति तो जो स्वयं प्रकाश रूप न हो वह अन्य को प्रकाशित नहीं कर सकता घटादि रूप न होने से दूसरे को प्रकाशित नहीं करते हैं जैसे लोक में ऐसे ब्रह्म भी सूर्यादि का अवभाषक न होता यदि शोध प्रकाश रूप न होता स्वयं प्रकाश न होता लेकिन सूर्यादि का अवभाषक श्रुति बता रही है इसलिए श्रुत अर्थापत्ति से निकलता है कि ब्रह्म स्वतः भाषमान है तो घटादी नाम अन्य औभाषकत्व अदर्शनात। घटादी स्वयं भान रूप न होने से प्रकाश रूप न होने से अन्य के प्रकाशकत्व अन्य प्रकाशकत्व घटादी में नहीं देखा गया और प्रकाश प्रकाशक रूपत्व प्रसिद्ध जो सूर्यादि हैं उनमें अन्य प्रकाशकत्व घटादी प्रकाशकत्व देखा गया है तो ये कहते हैं कि भा रूपाना आदि आदित्यादि नाम तद्दर्शनात तद्दर्शनात दर्शनाथ अन्य भाषकत्व दर्शनात जो प्रकाशरूप नहीं है घटादि उनमें अन्य प्रकाशकत्व नहीं दिख रहा है और प्रकाश स्वरूप जो सूर्यादि हैं उनमें अन्य घटादि प्रकाशकत्व दिख रहा है इससे निकलता है कि जो स्वतः प्रकाश स्वरूप हैं वही अन्य को प्रकाश प्रदान कर सकता है तो ब्रह्म सूर्यादि को भी प्रकाश प्रदान कर रहा है इसलिए वह स्वतः प्रकाश स्वरूप है ये निश्चित होता है इस प्रकार दशम मंत्र का विचार संपन्न होता है ग्यारहवें मंत्र की चर्चा कल करेंगे हम लोग अच्छा कल तो अनाध्याय रहेगा अष्टमी है परसों